नमस्कार आ, ये वीडियो स्वदेशी के ऊपर है आधे घंटे का वीडियो है और इसी का पार्ट टू दूसरा वीडियो है आधे घंटे का स्वदेशी के ऊपर कि किस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं कौन-कौन से कानूनों से मतलब ये वीडियो का ये है ये एक्सप्लेन करना कि कौन से कानून हम गैजेट में छपवा के स्वाधीन को बढ़ावा दे सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव दमन कम कर सकते हैं गैजेट यानी हर एक सरकार भारत सरकार राज्य सरकार हर महीने हर पंद्रह दिन एक गैजेट चाप के इसमें आदेश होते हैं कलेक्टर के लिए सेक्रेटरी के लिए सबके लिए और पूरी सरकार है वो इनके दिए हुए आदेशों के आध सबसे पहले ये सोचने आया कि गैजेट में हम क्या छपवाएंगे ताकि हमें जो परिवर्तन चाहिए वो आ सके। तो सबसे पहले आता है सवाल स्वदेशी क्यों? मेरी कुछ-कुछ जो दरखास्त हैं, जैसे कि इम्पोर्ट ड्यूटी अभी 10 परसेंट है, वो बढ़के 300 परसेंट होनी चाहिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों मोबाइल फोनो वो मेडी रिटिया हो या मेडी चाइना हो वो क्या कर उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक हम फोन पर कर सकते हैं तो उसमें सबसे बड़ी उससे सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है हथियार स्वदेशी का पहला अर्थ है कि क्या हम हथियारों का उत्पादन खुद कर रहे हैं और हथियारों के उत्पादन के लिए जो चाहिए वो क अत्याहारों का उत्पादन क्या आप खुद करना है? बाहर से प्लेन ले आए, बाहर से टैंक ले आए, बाहर से सारे हथियार ले आए, बाहर से बंदूकें, गोलियां, सब कुछ इंपोर्टेड। तो ऐसा एक आपको गूगल करना पड़ेगा हार्डवेयर ट्रोजन और दूसरा किल स्विच और एक और गूगल करना किल स्विच रडार सीरिया या हार कि Syria ने एक top of the line radar खरीदा, UK या फ्रांस में भूलिया किस से खरीदा था और वो radar बिल्कुल perfectly काम कर रहा था, मक्की भी detect कर ले लेकिन एक दिज इसराइल प्लेन जब बंप हैंकने के लिया आ है तो radar ने उस प्लेन को detect नहीं किया मतलब जो radar की इतनी अची quality थी कि मक् जिस कंपनी ने वो रडार बनाया था उसमें किल्स विच रखी थी कि एन मौके पे वो रडार जब किल्स विच एक्टिवेट होगी तो 15 मिनट आधे घंटे के लिए काम नहीं करेगा और उस समय इजरायल के प्लेन आया और काम के तमाम करके चले गए जितने भी कंप्लेक्स वेपन है कंप्लेक्स वेपन यानी प्लेन टैंक मिसाइल वगैरह व जितने भी Made in America plane है, समझो कि वो Kill Switch के साथ है, France के plane है, उसमें भी Kill Switch है, Russia के plane है, उसमें भी Kill Switch है, यानि जिस दिन France ने ताइच किया, कि वो नहीं चाहता कि वो plane नव उड़े, वो चाहता है कि plane नव उड़े, उस दिन वो plane नहीं उड़ेगे, इसलिए जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चीज़ होती है अत्यारों के उत्पादन के लिए इंजीनियरिंग स्किल कि क्या तुम्हारे आदमियों के पास स्किल्स हैं कि वो अत्यार बना सकें जैसे कि हमारे देश में पचास करोड़ लोगों के पास मोबाइल है पर क्या हमारे देश में इंजीनियर हैं कि जो इस तरह का मोबाइल बना सकें एलसीडी म चिप भी इंडिया में नहीं बनते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो 8 बिट चिप यूज़ होता है, 8 बिटी है, 8057 या 8056, 8057, वो भी इंपोर्ट होता है अमेरिका से। इंडिया में एक भी फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ऐसे फैक्ट्रियां बनाई नहीं थी, लाइसेंस ही नहीं देते क्योंकि हमें खुद हथियार बनाने हैं और इसलिए ये सारी चीजों का उत्पादन भारत में होना चाहिए कि मैड इन इंडिया दाढ़ी क्यों मैड इन इंडिया होनी चाहिए कि यदि कार मैड इन इंडिया है यदि कार बड़ी करोड़ों की संख्या में इंडिया में बन रही है तो इंजीनियर को ऑटोमोबाइल बनाने की कैपेबिलिट जो commercial plane बोलते हैं, commercial plane क्यों made in India होने चाहिए? क्योंकि यदि commercial plane made in India, इंडिया में commercial plane बनेगे, तो भारत के इंजीनियरों में, यदि commercial plane बनाने की capability आएगी, तो वो कल fighter plane बना पाएगे. इसी तरह से यदि हमें बड़े प्यामाने पे हत्यार बनाने की skill चाहिए, तो civilian economy पे ये burden � डिजाइन、uh, स्ट्रक्चर की जाए, उसको फ्रेम की जाए कि जिसमें हजारों लाखों इंजीनियरों को उत्पादन की स्किल मिल रही है और उससे वो आ, यहाँ पे उत्पादन हो रहा है ताकि वो उत्पादन करने की स्किल आगे जाके डिफेंस में काम आ सकें। अब आता है कि कौन से कानूनों के से हम स्वदेशी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ प्रपोज किया है ये मेरी किताब रेफरेंस मटेरियल है राहुल मेहता.com/slash/301.html राहुल मेहता.dot.com/slash/301.html वो आपको गूगल डॉटस पे ले जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएम तो उसका चैप्टर 41 है आरआरजी प्रपोजल टू इंक्रीस वादेशी और दूसरे चैप्टर जो रिलेटेड चैप्टर ह� चैप्टर 24 आरआरजी प्रपोजल टू इंप्रूव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्योंकि सबसे ज्यादा स्वदेशी में मेरा भार है भारत के अंदर हथियारों का उत्पादन करना और दूसरा एक चैप्टर है आरआरजी प्रपोजल टू इंक्रीज इंजीनियरिंग स्किल्स ये तीन चैप्टर स्वदेशी से रिलेटेड हैं चैप्टर 26 � जो लीगल प्रपोजल सबसे पहली है, क्योंकि हमें गैजेट में छुपानी चाहिए प्रधानमंत्री को समझाकर या धमकाकर, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, एक नई तरह की कंपनी का प्रपोजल, वो है वाईओसी कंपनी, वोआईसी कंपनी, होली ओल्ड बाय इंडिया कंपनी, कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट 1956, उसके अंतर्गत अलग-अलग � सबसे बेसिक कंपनी होती है प्रॉपरेटरशिप उसके ऊपर आता है पार्टनरशिप उसके ऊपर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह तो जो वोआईसी कंपनी है एक अलग तरह की कंपनी इंट्रोड्यूस होगी उसमें उसमें एसेंशियल फीचर क्या है कि यदि कोई कंपनी ने बनते समय अपने आ एक हिंदुस्तान का नागरिक ही खरीद सकता है और कोई विदेशी नागरिक नहीं खरीद सकता एनआरआई में नहीं खरीद सकता मतलब जो एनआरआई इंडिया का नागरिक है वो खरीद सकता है उसके बाद उसका शेयर कौन खरीद सकती है सरकार की कंपनी खरीद सकती है सरकार खरीद सकती है उसके बाद उसका शेयर कौन खरीद सकती है क WIOC のファイダーキャラクターのファイダーャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクターのファイダーキャラクター コカ・コーラの主催者は、コカ・コーラ・インディアコカ・コーラ・ワーケーと、コカ・コーラ・インディアと、そこは、何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何かも何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度 このように XYZ の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1しの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1の1つの1つの1つの1つつの1つの1つの1つのの1つの1つの1つの1つの1つの1つのの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つ और सैल ट्रांसफर करने वाले को जेल की सजा होगी, यानी वो शेयर विदेशी लेगा ही नहीं क्योंकि लेगा तो दूसरे दिन उसकी वैल्यू उसके लिए जीरो होगी, तो जो भी ओनर हो, एक तो वो पब्लिकली नॉर होगा कि कौन है, वो कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के ओनरशिप के नाम वेबसाइट पे आएंगे, यदि वो कोई दूस पर इससे तय हो जाएगा कि ये कंपनी WIC है तो एक कंपनी एक्ट में एक नया तरह का सेक्शन डालना पड़ेगा जिसका मैंने आपको समरी दिया उसके बाद हम और कानून पास कर सकते हैं कि भाई जैसे दवाई की कंपनी में सिर्फ WIC ही काम कर पाए थे तो ऑटोमेटिकली तीन साल चार साल जो भी मौलत उसमें रखते हैं उसमें वि� लेकिन उनपर निकलना पड़ेगा फिर हम दूसरा कानून पास करते हैं करना होता होगी भाई खाने पीने की आइटम में सिर्फ W I O C होगी तो उससे ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनियों को निकलना पड़ेगा जो कि कोका कोला या पेप्सी कोला जो भी है और माइनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हथियार के बाद आती है माइनिंग जो मेरा विदेशी कंपनियां भारत में माइनिंग के बिजनेस में नहीं आ पाएंगी, रिफाइनिंग के बिजनेस में नहीं आ पाएंगी, और फिर एक के बाद एक जो इम्पोर्टेंट फील्ड है जैसे टेलीकम्यूनिकेशन, टेलीकम्यूनिकेशन पे भी हम वीआईसी रखते हैं, यानी कि जितनी भी फोन कंपनियां हैं वो विदेशों के आस में नह 私は IMF の World Bank の Prime Minister と同じようこの corporation の会社の会社ン会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社のそ社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会の会社の会社のの会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社の会社 アラガオヤコイラ Government Officer Oyako Minister Neto, Skiliakama Sanuja.Or Isitara say, Yudhika Samayadi Desko, Dunkana, Ignate the Kankaro Varnam tome Tabakardenge, to Yedi, America, the company, telephone company Keralaje, to America, Barako, Dunkana Bata Sanuja, to maintain the Kankaro Varnam toma a telephone network d o w n k a r d n g e to m a n a b i t e n e n o r e p e n t h WIOC は WIOC のように、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 w i c o or Istarasem Taikasapanki, or Ye Swadeshiko Bahavadis. Object Kupudiji, we have a Kathaki Swadeshi viable name.Jasa m r a t e a r j u n a r i d e n e r it needn't name, but I think, which a dead उन्होंने quantitative restrictions रखे दे, quantitative restrictions यानि इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते और वो जो कोटा होता था वो किसको दे दे दे अधितर केस में वो सरकारी कम्तियों को दे दे तो सरकारी कम्ति भले ही duty date 100% दे पर quantitative restriction के वज़े से उस चीज का दाम बढ़ जा तो वो market में double तीन कुन तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी राइट हैंड से ना लेने तो भाई लेफ्ट हैंड से ली पर घुमा भी राखे इफेक्टिवली वहाँ पे जापान की इकोनॉमी ने 1950 सिक्स्थ जब तक की इकोनॉमी ऊपर नहीं आ गई 90s में जापान ने कस्टम ड्यूटी कम की थी वरना 1950 से 1990 40 साल तक वहाँ पे हाई कस्टम ड्यूटी और क्� インドは一番の custom duty を開くと、1番のイラストは一番の liberalisation です。今、この liberalisation は一番の liberalisation です。今、この liberalisation は一番の single liberalisation です。今、この時のイラストは、この時期のイラストは、この2期のイラストは、この時期のイラストは、この時期のイラストは、の時期のイラストは、この時期のイラストは、この時期のイラストライラストは、この時期イラストトは、この時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 लिबरलाइजेशन यानी भारत के किसी आदमी को उद्योग धंधा स्थापित करना है तो उसको कम से कम अर्जेंट होनी चाहिए सरकार की ओर से मैं उसका समर्थन कम से कम अर्जेंट किस तरह से हम दूर कर सकते हैं जितनी भी अर्जेंट है वो एक-एक लॉकों स्टडी करके कि आई एक बार आप आम उद्योगपति को पूछो कि भाई कौन-कौ फिर कस्टम तो ये सारा स्टडी करके एक-एक कानून में हम चेंज प्रपोस कर सकते हैं कि जैसे प्रोविडेंट फंड तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय की जिम्मेदारी इतनी कि उसने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट खाते में पैसा जमा कर दिया उसके बाद गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आ गया जिसे एम्प्लॉय भी वेरीफाई कर ले � मतलब उसके जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि वो पैसा पहुंचा दे, उसके रिकॉर्ड रखने की सारी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। उसके बाद लेबर कमिश्नर, तो इसका मैंने प्रपोजल दिया चैप्टर 26 में कि हम इंजीनियरिंग स्किल कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, कि MRCM जो पांचवें चैप्टर में मैंने स्प्ल तो automatically labor है वो secure महसूस करेगा और उसके बाद उसरा कानून जो प्रपोस किया हो है hire and fire hire and fire यानि कि जो फैक्टरी का मालिक है वो labor को निकाल सके तो automatically उससे labor commissioner के जो रिश्वत कोरिये labor commissioner का जो दमन है वो कम हो जाएगा इस तरह से एक एक department को octroy को हमें निकाल देना और इनारिटेंस टैक्स लाना चाहिए ताकि उद्योग व्यक्ति जो उद्योग डालना चाहते हैं उसकी आर्थिक है निकाम हो। फिर स्वदेशी में दूसरा कि हमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। तो स्थानीय उद्योगों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? एक तो उद्योग डालने में सबसे बड़ी तकलीफ कहां आती छोटा-बोटा कोई गोदाम खोलना है, तो वो जब देखेगा कि जमीन की कॉस्ट इतनी है, तो वो आइडिया कैंसल कर देता है। तो जमीन की कॉस्ट जितनी कम होगी, उतने उद्योग ज़्यादा खुलेंगे, बेरोजगारी कम होगी, तो जमीन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रपोज़ल मैंने दिया वैल्यू ट� फिर से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है पर पर परसेंट यानी पांच लोगों का फ़ैमिली है तो डाइजेस्ट बर्फ़ीट हो गया यानी दो बेडरूम के दोड़ी फ्लैट हो गया यदि उतना उत्तप कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके बाद मार्केट वैल्यू का एक परसेंट यानी जिनके पास शरद को और जैसे लोगे जिनके पास दस दस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 तो अपने आप या तो वो जमीन किराये में देंगे या तो बेचना शुरू कर देंगे तो इफेक्टिव सप्लाई ऑफ लैंड वेल इंक्रीज और उससे लैंड की प्राइस कम हो जाएगी तो उद्योग गंदे पढ़ेंगे जो कि स्वदेशी में आ, काम करेंगे अब मेरा इसमें दो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब स्वदेशी की बात हो तो कानून के ड्राफ्ट どういうことですか सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हथियार की हथियार में स्वदेशी होना चाहिए, माइनिंग में स्वदेशी होना चाहिए, मोटरगाड़ियाँ हैं, प्लेन है, फिर कंप्यूटर、uh, है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, दवाइयाँ हैं, उस इम्पोर्टेंट एरिया में हमें स्वदेश पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारा टाइम हमारा कोका कोला मतलब ये コカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはプカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはなカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラはコカ・コーラは オレンジュースピナシューキャ、ニポスピナシューキャ、ウスナポトアミピネワーズをはみ train メジャー、ジョアミ train メジャー、サトニエティメ、ニポーグラス、パニキボトル、レケジャー、レオ、ペプシコラ、コココラ、ニピラ、オレンジュース、ニポスピナシューキャ、トウ、オレンジュース、ニアメコン、マナタ、ドロー、ドロー、レンジュース、ピランデー、ペプシコラキ、ココココラキ、トウスカ。 2ういうことか、コココココココココココココココココココココココ a コココココココココココココココココココ a コココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ c ココココココ a コココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ と、あ、石田はさよりサムタビローカルゲット、キッナー、マトウェイ、カスカスカプリ、カンガイ、ガリカリタイ、ウビスラキア、パシラキア、アルミプリジンギ、サムンカスタイ、 तो महीने का एक साबुन में मान लो साबुन आता है दस रुपए से लेके सौ रुपए का पर बीस रुपए का मान लो और एक महीना चलता है तो महीने का दो सौ चालीस और साल का दो सौ चालीस रुपया और वो आदमी सौ साल भी चिता है तो कितना हुआ चौबीस हजार रुपया तो साबुन में विदेशी कंपनियां निकाल देनी चाहिए वो ब पर फिर ऐसा न हो कि हम साबुन के पीछे पड़े रहें और गाड़ी आस्थे निकल जाए कि एक साबुन के पीछे हमने किसी दस-पीस हजार का स्वदेशी बिजनेस बना दिया और उसमें ही मोटर गाड़ियाँ और एयरोप्लेन हमारे ध्यान बार निकल गए और सीधे पांच लाख की गाड़ी मिडिशे आ गई और पांच लाख का पैसा कैपिटल देश के ब कि जो जमीन है और प्रकुरुतिक संजाधन है वो स्वदेश यानि की भारतियों के पास इन आने चाहिए विदेशों के आफ में नहीं चाहिए और दूसरा जो complex और expensive goods है complex और expensive goods में शुरू होता है commercial plane fighter plane और ये आ, motor car mobile telephone switch ये सारे में जितनी हो सकती ज्यादा हमें स्वदेशी ये पूरे आधे घंटे की जो वीडियो है समराइज करता हूँ एक स्वदेशीत्व इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा देश में चीजें बनेगी हथियार जितनी ज्यादा चीजें बनेगी जैसे कि कार एरोप्लेन मोबाइल फोन टेलीकॉम स्विचेस जितनी ज्यादा बनेगी उतनी हमारे इंजीनियरों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी यानी हिंदुस इन्जीन बनाने के experience ही नहीं मिलेगा जो manufacturing के experience ने वो क्यों चरूर है क्योंकि हमें हत्यार बनाने है यदि manufacturing में experience नहीं आएगा तो हुम कभी अच्छे हत्यार नहीं मना पाएंगे और हत्यार बनाने क्यों चरूर है कि हत्यार नहीं होंगे तो यहा को हमें ची हमारे पास जितने आत्यार होंगे उतनी हमारी स्वतंत्रता टिकी रहेगी कि जैसे प्लासिका युद्ध 1757 रॉबर्ट लैव क्यों वो युद्ध जीत गया क्योंकि उसके पास जो टॉप थी वो सिराजुद्दौला की तैप से उसका वजन one fourth से भी कम था और वो टॉप है वो ज़्यादा दूरी तक गोले फेंकती थी तो रॉबर्ट ल और उसने सेना को थोड़ा पीछे खसेद दिया, तो सिराजुद्दौला की सेना के टॉप इतने भारी थे कि वो टॉप को खिसका नहीं पाए, और जो रॉबर्ट लाइव के सैनिक थे, वो एक के बारे एक टॉप के गोले फेंकते गए, तो सिराजुद्दौला का 80000 का सैनिया सामने रॉबर्ट लाइव के सिर्फ 5000 सैनिक उसमें से भ なので、Sirajudala は Siadar と Sanya とは、k a l a f a r とは、Mirjafar は、Robot は、m i r j a t は、m i o r a f a r o b o t は、m i b o t は、Mirjafar は、m i r j a 1857年のユーザーの時に、これが1850年の時に、1852年の時に、1857年の時に、1857年の時で185年の時に、185年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1854年の時に、1 8の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1852年の時に、1 185年年の時に、18年の年の時に、18年の時に、18年の時の時に、111年の時に、1111年の時 ゴリアカタモビーゴリアカタモビーとスリターンハブレーションケースのフィールドライフルティーとウスケウジャス。 ああ、ユーディメーハーゲームアアブリカトロドニアペサシンカラーアジアブリカントロサウデアイラビアコクルマンバナリア、コンビアンビカピパスエセパルカレータティアラエアアサヤマリパスニアイト、リビアコピクルマンバナディガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア もしもしもしもしもしもしもしも s もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも e もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし हथियार हमें खुद बनाने हैं इसलिए हमें बड़ी संख्या में इंजीनियर चाहिए काबिल इंजीनियर चाहिए और उनको काबिलियत कब आएगी? भाई काबिलियत कब आएगी जब उनको एक्सपीरियंस होगा कॉलेज तो ठीक है थ्योरी पढ़ाएगी थोड़ा बहुत लैंड में वर्क कराएगी पर असली काबिलियत तो आदमी को जब वो चैलेंज WIOCA の import duty は 10% です。 आह、uh, 50 परसेंट और फिर、uh, पहले साल में 100 परसेंट और हर तीन महीने बाद 20-25 परसेंट बढ़ती जाएगी 300 परसेंट तक जाएगी तो ये सारे तरीके हैं अब इसमें कुछ और डिटेल इनफॉरमेशन मुझे देनी होगी तो वो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है、uh, स्वादेशी टू इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा राइट टू रिकॉल �